ब्रह्म गुरो गुरोर्देव महेश गुश साक्षात्म ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम तस्म श्रीगुरव नम ओ शाति शांति शांति अभी तक हम लोगों ने आत्मबोध के तीसवें श्लोक को लेकर विचार किया तो तीसवें श्लोक में ये बता दिया निषिद्यानिकोपाधि नेति नेतृत्ति वाक्यता नेति ऐसे श्रुति वाक्य के द्वारा संपूर्ण उपाधियों का निषेध करने के बाद जो चैतन्य स्वरूप अहम् ब्रह्माष्टमी इत्यादि वाक्य से जीव ब्रह्म का एकता को जानो ये बताया था आगे बता रहे इकतीसवें श्लोक में ये जो अविद्या के कार्य शरीर आदि है ये कैसा है जैसा पानी में बुलबुले के समान है वास्तव में है नहीं ये बताने जा रहा है अविद्यकम शरीरादि दृश्यम बुद्भुधवे तद्विषण विद्या दहम ब्रह्मेदी निर्मल अविद्यकम अविद्यकम बोल दो अविद्य के कार्य कौन शरीरादि केवल शरीर नहीं शरीरादि सब कुछ दृश्य पदार्थ इसलिए बोले शरीरादि दृश्यम किस प्रकार बुद्भुदरम जल में जिस प्रकार बुलबुले के समान क्षरम नश्वर है जैसा जल में बुलबुले आ गए बारिश के समान बड़े बड़े बुलबुले आते, देखते बहुत सुंदर थोड़े समय में नष्ट होते वैसा इससे विलक्षण सर्वता शुद्ध ब्रह्म मई हूँ ऐसा समझना चाहिए जैसा बुलबुले से अलग जल है वैसे ही बुलबुलें के समान इस शरीर आदि से अतिरिक्त मैं हो, ये समझ तो उसका तात्पर्य ये, ये है त्रिगुणात्मिका मलिन सत्व प्रधान क्योंकि अविद्य में तीन गुण रहते सत्व सत्वगुण रजोगुण तमोगुण उनमें जो मलिन सत्व प्रधान अविद्या अनेक प्रकार के अनेक विधा कार्य का उपादान बनता है अर्थात उससे सारा जगत की उत्पत्ति शरीर आदि की उत्पत्ति होती है क्योंकि अविद्या के सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रिया रजोगुण से कर्मेंद्रिया और तमोगुण से ये उत्पन्न होते है इसलिए मलिन सत्व प्रधान जो अविद्या है उस अविद्या अनेक विध प्रकार युक्त कार्य का उपदान है उसका परिणाम शरीर प्राण इंद्रिया मन बुद्धि समस्त दृश्य प्रपंच है अविद्या के समान स्वभाव वाले क्योंकि जैसा कारण का स्वभाव है वैसा कार्य का स्वभाव है इसलिए अविद्या के समान स्वभाव वाले जो पानी के बुलबुले के भांति नाशवान है जैसा अविद्या है नाशवान है तो अविद्या का कार्य भी नाशवान है बुलबुले के समान आत्मा इन सभी से विलक्षण है वह नित्या निर्मल चिन्ह मात्र स्वरूप है ऐसा तत्व वेत्तों वेत्तव ने अर्थात यथार्थ तत्वों को जानने वाले हैं, उन्होंने वैसा जाना वल जाना नहीं स्तुति भी बोल रहे ब्रह्मा का लक्षण भी श्रुतियों में ऐसा ही कहा पीछे भी बता दिया जो समस्त दृश्य कल्पना का एकमात्र अधिष्ठान क्योंकि कल्पित पदार्थ का कोई ना कोई अधिष्ठान आवश्यक है कल्पित पदार्थ सत्य नहीं है अधिष्ठान सत्य होता है तो एकमात्र जो अधिष्ठान आत्मा तथा ब्रह्म का लक्षण समान होने के कारण मैं ब्रह्मा हूं ऐसा जानना चाहिए अभी तक अविद्या के कारण अपने को जीव मान रहे और जन्म मृत्यु वाला मान रहे और विचार के द्वारा चिंतन के द्वारा अविद्यावृत्त होने से मैं जीव नहीं हूँ मैं स्वरूप हूँ मैं चैतन्य स्वरूप मैं व्यापक स्वरूप हूँ इस प्रकार जानता है इसलिए मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए विचार करना चाहिए ये बता दिया आगे सरल है आगे बत्तीसवें श्लोक में बता रहे आत्मा तो देह से भिन्न होने के कारण सारे विकारों से रहित है ये विकार इंद्रियों का है ये बताने जा रहे देहान्यवान्न मे जन्म जराका शालयादय शब्दी विषय संगोंद्रियता देह से शरीर से भिन्न होने के कारण जन्म जरा कार्य बोलतो तो दौर्भल्या तथा लय बोलतो नाश आदि विकार मेरे नहीं है अदत आत्मा के नहीं है मैं आत्मा हूँ मैं उनसे भिन्न हूँ मैं उनको देखने वाला हूँ और इंद्रियों से रहित होने के कारण निरिंद्रिया इंद्रियों से रहित होने के कारण शब्दादि विषयों के साथ मेरा संबंध भी नहीं शब्दादि विषय संगो न्यूकि शब्दादियों के साथ विषयों का संग होता है वो तो इंद्रियों का शब्दादि विषयों के साथ संग होना इंद्रियों का काम मैं उनसे अलग हूं अर्थात इन उपाधियों से परे मैं इनका दृष्टा हूं इसका तात्पर्य है जन्म है मरण है जरा है व्याधि है और दुर्बलता है और मोटापा आदि सारा विकार ये स्थूल देह का धर्म है ये तो आप विचार करने से अपने आप को समझ सकते शरीर मोटा होने से बोलता मैं मोटा हो गया शरीर बीमार होने से बोलता मैं बीमार हो गया इस स्थूल शरीर का धर्म है इसमें इतना तादात में हो जाता है मनुष्य को इतना तादात में थोड़ा सा सुनने से पारा चढ़ जाता है जब तक इस तूल शरीर में ही तादात में पड़ा है तो आगे कैसा बढ़ेंगे आपको पांच कोशों से परे जाना है उनसे अलग होना है इसलिए स्थूल देह के धर्म न मैं स्तूल हूं क्योंकि मेरा शरीर बोलते और ना स्थूल देहा मेरी मेरा भी नहीं बन सकता है मई तो होना दूर बात मेरा भी नहीं बनेगा अच्छा मान ले लो यदि स्थूल शरीर यदि मेरा होता तो जैसा जिस कमरे में आप रहते हैं वो कमरा आपका है आपके इच्छे के बिना वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकते अरे तो आप भगा देंगे उसको तो यह शरीर में आपके चके बिना भिन्न भिन्न रोग क्यों आते यदि आपका होता तो भगा दीजिए इसे सिद्ध होता है वो शरीर स्थूल मेरा भी नहीं है मैं तो स्थूल देह से सर्वथा अलग हूं भिन्न हू स्थूल शरीर को देखने वाला हूं अथा विकार स्थूल देह को हतात स्थूल देह के धर्म है जायते अस्थि वर्दते वप्रणम्यते अपीयते विनश्यते षडभाविकार मेरे नहीं है क्योंकि जो आप बचपन में थे वो शरीर मर गया जवानी आ गई जवानी मर गई बुढ़ापा आ गया किंतु बचपन को आपने देखा जवानी को आपने देखा बुढ़ापे को आपने देखा एक कमरा छोड़ करके दूसरे कमरे में गया बस इसलिए ये धर्म मेरे नहीं है स्थूल देह की भांति सवि बाह्य इंद्रिया पंचभूतों के ही कार्य है जैसे स्थूल देह है पंचभूतों का कार्य है वैसे इंद्रिया भी पंचभूतों का कार्य है मेरा इन इंद्रियों से कोई संबंध नहीं तो क्योंकि पंचभूतों का कार्य उनके साथ संबंध रहेगा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहने पर भी जैसा जल में कमल का पत्ता रहने पर भी जल के साथ कोई संबंध नहीं वैसा ही मेरा कोई संबंध नहीं है ये इंद्रिया मैं नहीं हूं और ना ये मेरे कभी हो सकते हैं। फिर भला इंद्रियों का विषय शब्दादि को जो इंद्रियों का विषय शब्दादियों को शब्दादियों के साथ अर्थात इंद्रियों का जो विषय शब्दादि है उनके साथ मेरा संबंध कैसा हो सकता अर्थात नहीं हो सकता है मैं तो सच्चिदानंद घन आत्मा हूँ शब्द शब्दादि विषयों के साथ कोई संबंध नहीं है मैं केवल इनको देखने वाला सत्ता प्रदान करने वाला इस प्रकार विचार करना चाहिए चिंतन करना चाहिए जैसा जैसा आप विचार करेंगे वैसा ही आपके बुद्धि में धीरे धीरे समझने आएंगे हाँ ये बिल्कुल ठीक है अरे शरीर पहले आप मेरा मानते तो आप नहीं उसके बाद वो मेरा भी सिद्ध नहीं होगा तो ये सारे बुलबुले के समान है पहले बताया था अतः विचार करते करते इनसे सब अलग आप है वही आत्मा है वही ब्रह्म है इस प्रकार अनुभव करना है इसलिए आत्माबोध का निरूपण कर रहे है ओम शांति शांति शांति